हम लोग तृतीय प्रश्न में ष्ठम मंत्र विचार कर रहे थे बयान वायु का चरण का स्थान इसमें बताया जा रहा है इतने सारे नड़ियाँ जो शरीर में है बहत्तर करोड़ से भी अधिक है वो सब में बयान वायु का संचार होता है भाष्य में हम लोग पंक्ति देख रहे थे संधि स्कंद मर्म देश अच्छा टीका में सा नीचे से चतुर्थ पंक्ति में है सैंतीस पृष्ठ में सामान्य न सर्व शरीर व्याप्त वो भी विशेष स्थानम आह वायु सामान्य रूपेण पूरा शरीर में व्याप्त है होने पर भी इसका विशेष स्थान जैसे कहा जाता है राजा पूरा देश में व्याप्त है होने पर भी अपना नगर में विशेष रूपेण रहता है इसी प्रकार की यहाँ विशेष स्थान हम ज्ञानवायु का दिखाते हैं संधि स्कंध मर्म देशु विशेषण संधि जो सब ये हड्डियों का संधि होता है स्कंध कंधे कहते हैं हिंदी में मर्म देशु मर्म अर्थात ये सब जो विशेष स्थान मर्मदेश कहने से ऐसा मर्म हृदय कह देते हैं सामान्य भाषा में किंतु यह मर्मदेश अर्थात वही सब विशेष स्थान जहाँ की ये संधि इत्यादि होता है टीका में प्राण इति प्रतिक उसके आगे उच्छ्वास निश्वास यो प्राणपान वृत्व ब्यान वृत्तिर उद्भवती इतर्थ उच्छवास निश्वास ये प्राण अपान का वृत्ति है वृत्ति है प्राण के चलते निश्वास होगा और के चलते उच्छ्वास अर्थात अंदर जाएगा तो उच्छ्वास और प्राण अपान का वृत्ति होगा बाहर जाएगा तो निर्गमन होगा तो ये प्राण का वृत्ति होगा यह दोनों वृत्ति प्राण अपान का वृत्ति जब नहीं होगा तब ब्यान वृत्तिर उद्भवती भाष्य में इसको कहा प्राणापान वृत्तियों मध्य उद्भूत वृत्तिर प्राणा प्राण वृत्ति और मध्य मध्य मध्य का अर्थ ये दोनों का वृत्ति जब स्थगित तो होगा स्थगने मध्य का अर्थ या स्थगने है जब स्थगित तो हो जाएगा प्राणा अपान तब ये ब्यान वृत्ति के उद्भूत उद, वृत्ति होगी बयान का उद्भूत वृत्ति अर्थात ब्यान वायु तब अधिक बलवत होकर के कार्य करना आरंभ करेगा ये कब ये वायु का इस प्रकार के उद्भूत करवाते हैं कहते हैं वीर्यवत कर्मकर्ता करता भवती जब वीर्य अधिक सामर्थ्य आवश्यक वाला कर्म किया जाता है तब ये बयान वायु को उद्भूत किया जाता है और ये जो वृत्ति उद्भूत वृत्ति तब वीर्यवत कर्म का कर्ता होता है अर्थात बलवत् कर्म करने के लिए ब्यान वायु का आवश्यक होता है टीका में कहते हैं इसको अथ यहाँ प्राणपान सन्धि स व्यान इति उक्तो छांदोग में दीयम मंत्री प्राणपान का संधि संधि अर्थात जब ये दोनों बंद हो जाते हैं इति उक्त ये वीरियवंति कर्मा बलवता पुरण साध्यान धनुरायमनादी तानि अप्राणन अनपानन इति श्रुतियंतर्भक्र इतर्थ चांदो के श्रुति में ये बात कहा गया यानी वीरवंती कर्माणि जो सब कर्म वीर्यवाल कर्म होते हैं अर्थात जिसमें सामर्थ्य बहुत अधिक आवश्यक होता है बलवता पुरुषेण साध्यानि बलवान पुरुष के द्वारा जो किया जाता है क्या कहते हैं धनुरायमनादीन धनुरायमन अर्थात बाण चलाना धनु का आकर्षण करके बाण चलाना बहुत सामर्थ्य आवश्यक होता है इसी प्रकार के जो अरण्य मंथन इत्यादि होता है अरण्य मंथन में सर्वदा ये प्राण अपानों को स्थगन रोक रोकते नहीं किंतु उसका अंतिम समय में जब जो बहुत जोर लगाना पड़ता है कहते हैं बिल्कुल ये प्राण अपान को रोक करके वो उस समय में रस्सी खींचते हैं कैसे किया जाता है वर्णि मंथन कभी देखेंगे तो आप लोग थोड़ा उसमें भी पता चल जाएगा कैसे किया जाता है तानि अपानन अनपानन करोति वो जो बलवत् कर्म वो सब कर्म को अपानन अप्राणन अप्राणन अर्थात प्राण का व्यापार नहीं करता हुआ अनपानन अर्थात अपान का व्यापार नहीं करता हुआ अर्थात प्राण अपान को रोक करके बयान का व्यापार को उद्भव करके ये बलवत् कर्म किया जाता है इसका तात्पर्य हुआ ये सब प्राण का जो पांच विभाग इनका स्थान इनका कार्य ये सब कह दिया गया आगे मंत्र में इसी पृष्ठा में सैतीस पृष्ठा में मंत्र था अभी बयान के बाद उदान का व्याख्यान करेंगे उदान के लिए प्रश्न भी था तो उत्क्रमते ये प्रश्न था ये चतुर्थ प्रश्न था अभी क्रमते उदान वायु न उत्क्रमते अभी यह प्रश्न का उत्तर देते हुए उदान वायु उसका स्थान कार्य इत्यादि सब कहेंगे अथ ही क्योंद उदान पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम उभाभ्याम एवं मनुष्यलोक अथ एक नाड्या नाड़ी अर्थात ये कनाड़ी सु इसके द्वारा उर्ध्व उदान ऊर्ध् जाने वाला जो उदान है और अर्थात उदान का स्थान कह दिए कि ये सुषुमना नाड़ी में ये रहेगा और इसका कार्य कहते हैं ऊर्ध् अर्थात ऊपर ले जाने का इसका कार्य होगा पुण्य न पुण्यंग लोक नयति अगर उस जीव जीवात्मा का पुण्य अधिक है तो उसका पुण्य लोग लोको, देवादि लोकों को ले जाएगा पापे ना पापम पाप, पाप, पाप लोक स्थावरियोनी नरक इत्यादि को ले जाएगा उभाभ्याम अर्थात पाप पुण्य अगर सम परिमाण है सम अर्थात पूरा ऐसे पचास पचास नहीं है अर्थात बहुत अधिक पुण्य है तो स्वर्ग आदि लोक पितृलोक भी स्वर्गलोक में आता है और अधिक पाप हो गया तो किंतु जहां पाप पुण्य दोनों कोई एक पार्श्व बहुत अधिक नहीं हुआ है ऐसा स्थिति में मनुष्य लोगों को प्राप्त करेगा अगर बिल्कुल 50-50 होकर करके मनुष्य लोग आएंगे तो फिर बहुत बराबर दिखना चाहिए किंतु उसमें भी इतना व्यतिक्रम मनुष्यलोक में दिखते हैं टीका में इदानी उदान से स्थानम वदन के न उत्क्रमत इति उत्तर आह इदानीम उदान से यह इदानिम उदान ये पैराग्राफ होना है ये तो यह नया पुस्तक में पूरा बराबर से आरम्भ कर दिए अभी उदाहरण से स्थान कहता हुआ केन उत्क्रमते तो अर्थात ये जीव के अर्थात किसको आश्रय बना करके यह शरीर त्याग करता है इतिष्य उत्तर आह अच्छा यहाँ थोड़ा लिखकर हम लिखता है बाद में उसको कर देंगे उदाहरण से स्थान बदन केन उत्क्रमत न ये इतिश्य पर सुधार हुआ है क्या ये पैराग्राफ हुआ है यहाँ अड़तीस पृष्ठा में ठीक इदानम उदाहरण से न न पूरा पुस्तक नहीं वो जो आपके पास टैबलेट में है ये पैराग्राफ आरंभ हुआ है हाँ ठीक है ये सुधार हो गया इदानम स्थानम से केन बदन क्रमत इत उ प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न का उत्तर में ही ये उदान वायु का स्थान ये कथन हो जाता है भाष्य में अथ या तो नाडी नाम मध्य ऊर्धा सुषुमनाख्या नाड़ी तया एकया उदानो एक ऊर्धम सन उदान वापादतलमस्तकृत्ति सचरन पुण्यन कर्मणा शास्त्र विहितेन पुण्य लोक देवादीस्थनलक्षण नयती प्रापय अथ या तो त्रकशताधारणशता नाड़ीना मध्ये एक सौ एक अर्थक शत अर्थात एक सौ एक, एक नाड़ी का मध्य में जो ऊर्ध्व का जो ऊपर की तरफ जाने वाला है ऊपर की तरफ जानेवाला है अर्थात ब्रह्मरंध्र तक ले जाता है सुसुमना आख्या तो ये नाड़ी को सुसुमना कहते हैं नाड़ी तया उस नाड़ी के द्वारा एक या एक ही वो सुसुमना नाड़ी ऊर्ध्व सन ऊपर की तरफ जाता हुआ उदानो वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति ही उदान वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति बहुवी है आपाद तल मस्तक वृत्ति यश अर्थात संपूर्ण शरीर में इसका वृत्ति है कह दिया गया था बहत्तर करोड़ से अधिक नाड़ी में पूरा शरीर में व्याप्त होता है इसलिए व्यापनात् व्यान कह दिया गया संचरण संचरण करता हुआ पुण्य कर्मणा पुण्य पुण्यकर्म शास्त्र विहित ये एक लोग भी ये धर्म का लक्षण कहते हैं धर्म का लक्षण न्यायिक लोग क्या कहते हैं विहित कर्म जन्य धर्म वही हो गया शास्त्र विहित कर्म वही धर्म धर्म पुण्य शास्त्रिहित न पुण्यं लोकं पुण्य लोकं देवादिस्थान लक्षणं ये देवता अर्थात देवलोक इत्यादि पुण्यलोक होता है देवादिस्थान लक्षणं इसमें भी बहुगृह है देवादिनाम स्थान षष्टि हो जाएगा अगर तो देवलक्षण ये पुण्यलोक का लक्षण हो गया देवादिस्थान नयति नयति कार्थ प्रापयती प्राप्त करवाता है पापेन पापेन का अर्थ तद विपरीत शास्त्र विहित कर्म करने से पुण्य लोग प्राप्त करेगा और तद विपरीत अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म कर जाएगा तो पापम पाप होने से नरकम और तिरय योनियादि लक्षणम ये नरक तिरयग योनि पशु पक्षी और, और अधिक पाप हो जाएगा तो वृक्ष इत्यादि प्राप्त करेगा शरीर से पाप होगा तो वृक्ष हो जाएगा और वाचिके इ पक्षी मृगतम शरीर जय ही कर्म दोषे ईर याति स्थावरतांग न रह न रह स्थावरताम ये वृक्ष भाव को प्राप्त कर जाएगा अगर शरीर से पाप कर जाएगा तो शरीर जय ही कर्म दोषे ही याति स्थावरतांग न रह और वाचिक ही पक्षी मृगतम वाचिक पाप करेगा तो पक्षी मृग इत्यादि हो जाएगा और मानसे अंत्य जातिता मानस पाप करेगा तो अंत्य जाति अर्थात मनुष्य तो होगा किंतु ये दुष्प्रवृत्ति वाले जो चांडाल इत्यादि होते हैं वो सब योनि प्राप्त करेगा इसलिए अर्थात ये सब सर्वदा इसमें सतर्क रहना है आचरण में व्यवहार में इस सब पाप न हो बाची का न हो शारी तो इतना नहीं होगा साधु बन गए तो शारीरिक पाप नहीं करेंगे बाचिक पाप से भी धीरे धीरे हट जाना है और मानसिक पाप इससे भी अंतिम में हट जाना है विचार करके देखना है हमारा अंदर में दूसरों के प्रति अनिष्ट चिंतन इत्यादि हो जाता है क्या मानस पाप कहते हैं अनिष्ट चिंतन और देहाध्यास ये भी अभिनिवेश कहते हैं ये मानस पाप होता है अनिष्ट चिंतन और परद्रव्य लोभ ये भी मानस पाप है दूसरों के पदार्थ में लोभ करना अर्थात उसके पास से हमको भी होना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि होना ये मानस पाप है और अभिनिवेश अभिनिवेश अर्थात देह को मैं मानना है ये अर्थात कहा जाता है कि सबसे प्रथम पाप है और जो सबसे प्रथम पाप होगा वो उसके निवृत्ति कब होगी प्रथम हो जाएगा ना अंतिम में होगी अंतिम में होगी अर्थात देह से तादत छूटना ये अंतिम है वो तो ज्ञान होने से होगा तो ये भी एक मानस पाप है तो मन में वो पाप आ गया तभी हमको इस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है तिर गीवन आदि लक्षणम ये सब पाप आगे है में अच्छा भाष्य में उभाभ्याम मंत्र में कहा गया उभाभ्याम एवं मनुष्यलोकम अर्थात तो उभाभ्याम मनुष्यलोकम एवं उभाभ्याम अर्थात सम प्रधानाभ्याम सम कौन कौन सम्रधान होंगे पुण्य पाप आगे दे दिया पुण्यपापाभ्याम ये जो समान समान होंगे नयति इति अनुवर्तते मनुष्यलोक ले जाता है नयति नयति ये मंत्र में नयति नहीं है इसलिए कहते हैं मनुष्यलोक क्योंकि दिया पुण्यन पुण्य लोक नयती पापेन पाप उभाभ्याम मनुष्यलोक नयति ये अनुसंग कर लेना है अर्थात अनुवर्तते अनुर्तते अर्थात इसमें भी अन्वय करना है टीका तो में कहते हैं इति अनेन उभाभ्या पापाधिके अने पुण्यालोक इति नरकलोक व्याख्यातम भवति व्याख्या पुण्य पुन्या अगर अधिक होगा तो तोलोक और पाप अधिक होगा तो इति नयती व्याख्यातम भवति आ, अर्थात अगर आप कह देंगे कि उभाभ्याम मनुष्यलोकम अर्थात दोनों अगर बराबर हुए तो मनुष्यलोक प्राप्त करेंगे आपको अर्थ से प्राप्त हो जाएगा कि पुण्य अधिक होगा तो देवलोक मिलेगा पाप अधिक होगा तो नरक मिलेगा तो केवल यह अंतिम वाक्य अर्थात उभाभ्याम एवं मनुष्यलोकम नती कह देने से पूर्वम अर्थात जो पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन न पापम ये दोनों का व्याख्यान हो जाता है फिर भी कह दिए हैं मंत्र में भी भाष्यकार भी कह दिए सब स्पष्टता के लिए एक नंबर टिप्पणी देख सकते हैं पूर्वमिति पुण्यन इत्यादि वचनम अगर उभाभ्या मनुष्यलोकम कह दिए तो अर्थ से आ जाएगा तो फिर भी कह दिया गया अर्थात ये सब आचरण शुद्धि महत्वपूर्ण विषय है इसलिए जहाँ भी प्रसंग आता है इसको बता देते हैं श्रुति स्वयं कह देती है जाइए चतुर्थ प्रश्न का उत्तर हो गया आगे ये पंचम प्रश्न था कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम ये जो पंचम प्रश्न था कौशल्य असुलायन तो यह प्रश्न का अभी उत्तर दिया जा रहा है टीका में कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्म अश उत्तरम आह कथम बाह्यम अभिधते धा, धातु यहाँ क्या हो जाएगा दूधएँ धारण पूषणे और, और अभिपूर्वस्तु भाषणे अर्थात कथम बाह्यम अभिधते तो अभि, फिर अभिधते का अर्थ क्या हो जाएगा कथम बाह्य बदति क्योंकि अगर अभिपूर्वक होगा हो तो यहाँ किंतु धा धातु का अर्थ वो नहीं लेना है दूधाएँ धारण यह धारण अर्थ ही लेना है अर्थात कैसे उसको बाहर को धारण करता है यह प्राण बाहर बाहर अर्थात अधिभूत अधिदैव इसको कैसे धारण करता है और कथम अध्यात्मम अर्थात ये प्राण ये सबको कैसे धारण करता है इसका उत्तर देते हैं आदित्यो ह वे बाह्य प्राण उदय त्येश हेनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृान या देवता शैशा पुरुषस्य पृथिव्याता पुषाव्यारा यदाशनों वायुव्या आदि ह वै बाह्य प्राण उदयती यही बाह्य होकर रूपेण उदयती उदय होता है यही प्राण ही आदित्य है और यह देवता है अधिदेवता अर्थात यही प्राण आदिदैविक रूपेण आदित्य बन कर के उदयती और जो देवता होते हैं वो सब अनुग्राहक होते हैं और जो हमारे इंद्रिय होते हैं वो सब अनुग्राह्य क्योंकि देवता अनुग्राहक हो जाएंगे तो उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा अनुग्राहक शब्द का प्रतियोगी कौन हो जाएगा अनुग्राह्य तो ये आदित्य अनुग्राहक हो गया और आदित्य अनुग्राह को होगा कौन सा इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह करेगा चक्षुर, चक्षुर। इसलिए कहते हैं एस हीनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृान एश एष आदित्य हि एनम एनम चाक्षुषम प्राणम चक्षु में होने वाला प्राण ये हो गया अध्यात्मा तो यह जो चाक्षुष प्राण ये हो गया अनुग्राह्य और यह चाक्षुष प्राण अनुग्राह्य को अनुग्रह करेगा बाह्य प्राण आदित्य अनुग्राहक अनुग्राहगृहण अनुग्रह करता है तो ये हो गया प्राण बाह्य प्राण और आगे अपान कहते हैं पृथिव्या या देवता पुरुषस्य अपान अवस्टभ्य अवस्टभ्य वर्तते इस प्रकार के अध्याय कर लेंगे तो पृथ्व्याम या देवता जो पृथ्वी में होने वाले देवता यहाँ देवता अर्थात देवता जो भौम कह देते हैं अग्नि पृथ्वी में होने वाले अग्नि को भौम अग्नि कह देते हैं या पृथ्वी में होने वाले देवता, देवता भौम अग्नि वो देवता अभी अनुग्राह हो गया तो सा ऐसा वो क्या करेगा देवता कहते हैं पुरुष अपानम अवष्टभ्य पुरुष का अध्यात्म में जो अपान वायु है उसको अवष्टभ्य अवष्टभ्य अर्थात तो रोधन करके खींच करके आकर्षण करके रखता है ये पृथ्वी देवता जो कि अपान वायु का आधिदैविक रूप है वो शरीर में होने वाला अपान वायु अध्यात्म रूप को आकर्षण करके रखता है तभी ये शरीर हमेशा नीचे ऐसे खड़ा रहता है और नहीं तो कहीं जैसा बैलून में हवा भरने से जैसा उड़ जाता है उड़ जाना चाहिए तो यहाँ ये बात बताते हैं कि ये पृथ्वी में होने वाली जो देवता अग्नि देवता जो कि वही अपान वायु का आधिदैविक रूप है वो शरीर में होने वाला अपान वायु को आकर्षण करके रखता है तभी तो ये शरीर हमेशा पृथ्वी के दिशा में खींचा हुआ रहता है और अंतरा यद आकाश अंतरा कहने अभी आदित्य हो गया दिव्यलोक वाला और पृथ्वी हो गया तो ये पृथ्वी लोक ये दोनों का बीच में तो ये भूर और स्वह ये दोनों का बीच में कौन सा लोक आएगा भूग अंतरिक्ष तो अंतरा अंतरा अर्थात यहाँ सप्तमी अर्थ में अंतरिक्षे लोके यद आकाश अंतरिक्ष आकाश है कहते हैं यद आकाश अर्थात यहाँ आकाशस्थ वायु को लेना है क्योंकि यहाँ वायुओं का विचार चल रहा है आकाश में होने वाला जो वायु अर्थात तो जो बाह्य वायु है सामान वही वायु शरीर में समान रूपेण विद्यमान है शरीर में जो समान वायु है वो बाहर में बाह्य वायु जो कि अंतरिक्ष में अर्थात तो भूर और सुह ये दोनों लोक का बीच में जो उपलब्ध है सामान्य वायु मतलब बाह्य वायु वही शरीर में उसका अध्यात्म रूप हो जाएगा समान उसी का अधिदैविक अधिदैविक रूप हो गया बाह्य वायु और उसका आध्यात्मिक रूप हो गया समान और आगे कहते हैं वायु और बयान हायु अर्थात यहाँ सामान्य वायु पहले कह दिया गया जो भूर और स्वह ये दोनों का बीच में इसको विशेष करके कह दिया गया कि वो समान वायु और आगे वायु फिर कहते हैं अर्थात ये सामान्य वायु कोई परिच्छेद रहता ये जो वायु ये शरीर में बयान है क्योंकि बयान अभी सर्वशरीर इसमें भी कोई परिच्छेदन नहीं है तो इसके द्वारा वायु सामान्य कहने के द्वारा अर्थात पूर्व में जो अन, अंतरा वायु अंतरिक्ष में होने वाला वायु अर्थात ये पृथ्वी और दीवलोकों का बीच में ऐसे कह दिया गया और ये जो आगे वायु सामान्य वायु कहते हैं अर्थात उसका ऐसे सीमा पृथ्वी और दीवलोकों का बीच में ऐसा सीमा नहीं है अर्थात ये विद्यमान है अर्थात दिव लोक में पृथ्वी में ये सर्वत्र विद्यमान है इस प्रकार की अर्थ आ जाएगा और वही शरीर में ब्यान रूपेण अध्यात्म रूपेण वही अर्थात बाहर में होने वाला सामान्य वायु अनुग्राह हो जाएगा और शरीर में जो ब्यान वायु ये अनुग्राह्य हो जाएगा टीका में आदित्यो ह वे मंत्र में वे, वे, ये दोनों प्रसिद्ध अर्थ बताने के लिए ह वै प्रसिद्ध अधिदव बाह्य प्राण स आदित्य ही बाह्य प्राण जिस बाह्य प्राण का यह ये का रूप है अतिदैवत स स आदित्य अर्थात प्राण का, का रूप आधिदविक यदित्य बनकर केके उदयती उदयती अर्थ उद्छति इसका एक बार विचार किए थे ना अयति कैसे नहीं रहा है धातु हो जाएगा अयति में अयगतो धातु हो जाएगा वो आत्मनिपद है अयते बनेगा और ये अगर इनगतो धातु लेंगे तो एति हो जाएगा इसको थोड़ा देख लीजिए अयति अयतिप आगे भाष्य में एस हीनम आध्यात्मक चक्षुषी भव उपलब्धो प्राण आलोकम अनुगृहणपलब्ध चक्षुष आलोक कुर हीष अर्थात जो बाह्य प्राण आदित्य रूपेण विद्यमान यह एनम मंत्र में है एनम एनम का अर्थ आध्यात्मिकम आध्यात्मिकम शरीर में होने वाला चक्षुषी भवम चाक्षुषम चक्षु में होने वाला चक्षुस प्राण उसका प्रकाश से न प्रकाश प्रदान करके चक्षु में होने वाला प्राण को अनुग्रह करता है तो चक्षु के लिए प्रकाश उपलब्ध करवाना यही चक्षु के ऊपर अनुग्रह करवा दिया अनुगृण ऊपलब्धौपी उपलब्धि में चक्षुष चक्षु आलोक कुरुक आलोक ऊपर सामर्थ्य देता हुआ आलोक कुरन्न अर्थत सामर्थ कुरर्थकुर्वन अर्थ सामर्थ्यम देता हुआ तथा इसी प्रकार के अभिमानिनी पृथिवी में अभिमानिनी जो देवता टीका में या देवता प्रसिद्ध अच्छा भाष्य तथा पृथिव्या पृथिवी में अभिमा या देवता प्रसिद्धा अच्छा, पृथिवी में अभिमा देवता प्रसिद्ध कौन है टीका में उसके लिए कहते हैं या देवता प्रसिद्ध प्रसिद्धे अग्निदेवता पृथिव्य यतनम अग्निर्लोक ये मंत्र बृहदारण्य के तीन न त तो पृथ्वी एव य आयतनम् पृथिवी ही इसका आयतन है और अग्निलोक अग्नि इसका है लोक अर्थात तो अग्नि उसका शरीर है लोकशब्द का अर्थ लोक्यते भुज्यते कर्मफलानी अस्मिन लोक शरीर तृथिवी तो इसका आयतन आश्रय है और अग्नि इसका शरीर है ये पृथ्वी में होने वाली देवता श्रुतेर अग्निसबंधा भगमान अग्नि संबंध अर्थात पृथ्वी संबंध मतलब पृथ्वी में होने वाले देवता ये अग्नि ऐसे कह दिया गया आगे भाष्य में पृथ्वी में अभिमानिनी जो देवता है प्रसिद्धा सा ऐसा वो देवता अग्नि देवता होगी बाष पुरुषस्य अपानम अपानम अर्थात तो अपान वृत्तिम अपान व्यापार करने वाला जो वायु है प्राणवायु है उसको अवष्टभ्य अवष्टभ्य अर्थात आकृष्य रोधन करके स्टभि धातु रोधनार्थक आकृष्य अर्थात आकर्षण करके आकर्षण करके अर्थात वसीकृत्य बश में रख करके मंत्र में तो है अवष्टभ्य इतने हैं उसका अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं आकृष्य आकर्षण करके उसका अर्थ कहते हैं वसीकृत्य अर्थात ये अपान वायु ये जो पृथ्वी में होने वाली अग्निदेवता उसके वश में रहता है इसका अर्थ फिर और स्पष्ट करते हैं अध्याहार पद जो कि मंत्र में नहीं है उसको अध्याहार करके और स्पष्ट करते हैं टीका में उसको कहते हैं अवष्टभ्य अनंतरम अध्याहारेण वाक्य पूरयति अवष्टभ्य मंत्र में है उसके बाद अध्याहार करके ये वाक्य का अर्थ को स्पष्ट करते हैं वाक्य पूरयति इसलिए भाष्यकार करें अवष्टभ्य इसका अर्थ कहते हैं आकृष्य इसका अर्थ वशीकृत्य इसका अर्थ और स्पष्ट करते हैं अध अपकर्षण अर्थात नीचे की तरफ खींचता हुआ अब उसके द्वारा अनुग्रह कुर्वती वर्तत अपन वायु के ऊपर अनुग्रह करता है वह देवता अग्निदेवता जो कि पृथ्वी में रहता है पापान वायु के ऊपर अनुग्रह कैसा करता है कहते हैं उसको आकर्षण करके रखता है पृथ्वी के दिशा में इसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं वृत्तार्थम टीका में नंबर टिप्पणी देखिए एक नंबर आगे है तीन नंबर टिप्पणी वृत्तार्थम ये वृत्तम पद्ये चरित्री अमर तथा केटा मिथो बद्ध वंश केचिन नटाहहा अच्छा ठीक है इसको थोड़ा देख लेंगे बड़े मार्जी का है क्या आगे मह है ना विसर्गर रहेगा केचिन नटाहहा मिथो संबंध मिथो बद्ध वंश युग्मयम तो ये नहीं रहना चाहिए अगर बड़े मार्जी रखे होंगे तो ठीक है मिथो बद्ध वंशयुग युग युग्मतिदूरे भूमौ निखाय तदुपरी दृढ़ा रज्जुम आतन्य त्र नर्तना कुरी प्रसिद्ध तादृश्य नटादी चरित्र वृत्त तदर्थम कहीं ये जो नट नट अर्थात जो खेल दिखाने वाले होते हैं मिथो बद्ध वंशयुग्मीदूरे भूमौ निखाय वो दो वांस भूमि में निखाया निकाह अर्थात तो गाड़ करके वास्तविक वो लोग गाड़ते नहीं क्या करते हैं कहते हैं कि दो बांस ऐसे सीधा खड़े कर देते हैं और बद्ध ये दोनों का बीच में रस्सी बांधा रहेगा और ये क्या करते हैं ये बांस को दो तीन ऐसे और ज़मीन में कुछ कील गाड़ देते हैं उसमें रस्सी से बांध देते हैं ये जैसे इलेक्ट्रिक पोल खड़ा किया जाता है न जो उनका विद्या है वही वहाँ कहते हैं वंशयुगम द्वयम नाती नाती दूर भूम निखाय गाढ़ करके तदउपरी दृढ़म रज्जुम आतन्य ये दोनों बांस के ऊपर रज्जु दृढ़ बांधते हैं और वो रज्जु के ऊपर वो खेल दिखाते हैं वो जो नट है उसका कोई छोटा बच्चा बच्ची होते हैं वो उसमें खेल दिखाते हैं तो यहाँ कहते हैं कि वो जो खम्भ हुआ स्तंभ वो स्तंभ को अपना स्थिति में धारण करने करके रखने के लिए दो तीन उसमें रस्सी बांध देते हैं थोड़ा दूर दूर करके अंग्रेज में उसको स्टे वायर कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक पोल में सब होता है तो इसी को यहाँ टीका में कहते हैं वृत्तार्थम वृत्त ब्रितार अर्थात वो जो नटो का खेल दिखाना वाले बात है वृत्त अर्थात चरित्र उनका चरित्र वही खेल दिखाना वाला है वृत्तार्थम और खेल दिखाने के लिए स्तंभा स्तंभादेर ऊर्धव मुखे स्तंभ ऊपर के करके सीधा रख करके निखात गाड़ते हैं और परितो विद्यमान रजुभीर परित चार पार्श्व में दो तीन कम से कम तो विद्यमान रजुभीर चार नंबर टिप्पणी कहते हैं विद्यमान इति अत्र बध्यमान सुगम पाठ विद्यमान रसी तो रसी विद्यमान होना रसी बद्यमान ओ जो खम्भ को दो तीन रस्सी बांध करके अन्य अन्य दिशा में उसको फिर जमीन में कुछ कील गाड़ करके बांध देते हैं विद्यमान रजुवीर अध एवं अपकर्षण न पतनाभाव वो खींच करके रखते हैं तो फिर उसका पतन नहीं होता है अध एवं अपकर्षण न शरीर से पतनाभाव सिद्ध इसी प्रकार की नीचे खींच करके रखते रखता है ये जो पृथ्वी में होने वाली अग्निदेवता अपान वायु को तो शरीर का पतन नहीं हो जाता है जैसे वो बांस को सीधा करके रखने के लिए दो तीन रस्सी बांधा जाता है अन्य अन्य दिशा में इसी प्रकार की यहाँ भी आगे भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया अध: अधकर्षण अनुग्रह कुरवती अनुग्रह कुरवती टीका में कहते हैं शरीर धारणा लक्षण यही अनुग्रह पृथ्वी में होने वाले अग्निदेवता अपान वायु के ऊपर अनुग्रह कैसा करता है कहते हैं शरीर को धारण करवाता है वो खींच करके रखता है नीचे की तरफ तो शरीर सीधा रहता है अन्यथा भाष्य में अन्यथा ही अगर यह अग्निदेवता अपान वायु को आकर्षण करके नहीं रखेगा तो अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत शरीर में गुरुत्व होने से शरीर गिर जाएगा गिर जाएगा अर्था पारसों को गिर जाएगा पृथ्वी में खड़ा है और कहाँ नीचे तो नहीं गिरेगा पारसों को गिर जाएगा और साव का सेवा उद्गक्षित अगर ये अपान ये जो अग्नि देवता अपान वायु को खींच करके नहीं रखेगा तब क्या होगा जैसे ये बैलून में वायु भरे जाने से क्या होगा ऊपर में छात नहीं है तो ये जो बैलून में आप वायु भर देंगे और छोड़ देंगे वो सब जा करके छत में लटक रहते हैं ना मतलब वहाँ जा करके रुक जाते हैं और वो सब नहीं रहेगा क्या होगा वो बैलून उड़ जाएगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं शावकाशे व उद्गछ जहाँ अवकाश मिल जाएगा ऊपर में कोई छत इत्यादि नहीं है शरीर को खींच करके नहीं रखा अग्निदेवता यह शरीर ऊपर उठेगा और ऊपर जहाँ अवकाश है फिर वो चलता रहेगा ये जैने वाले अपना मुक्ति को इस प्रकार कहते हैं जैन धर्म में उनका मुक्ति है कि जब ये पाप पुण्य इत्यादि से रहित तो हो जाएगा तब तो ये महाकाश में ऊपर की दिशा में चलते ही रहेगा उनका ये मुक्ति का ये अर्थात स्थिति है वो चलते ही रहेगा महाकाश है इसलिए चलता ही रहेगा उसका तो कोई सीमा नहीं है ऐसा कहते। तो अभी अर्थात ये अगर पृथ्वी में होने वाली अग्नि देवता अगर खींच करके नहीं रखेगा पानवायु को ये शरीर जहाँ स्थान मिलेगा ऊपर की तरफ चला जाएगा टीका में पृथ्वी देवताया विधारण अकरणे गुरुत्व गुरुत्वाद अपानेन अध आकर्षणाच सवकाशे भूम्यादि पतन प्रतिबंधक अभाव स्थले पतेत्यर्थ पृथ्वी देवताया विधारण अकरणे पृथ्वी देवता अगर ये अपान वायु को खींच करके नहीं रखेगा तो गुरुत्वाद अपान अध आकर्षण च ये पृथ्वी वायु पृथ्वी में होने वाले जो अग्नि देवता ये अपान वायु को नीचे की तरफ खींच करके रखता है इसको गुरुत्व कहते हैं तो अगर ये नहीं करेगा तो सावकासे जहाँ अवकाश मिलेगा ऊपर में छात इत्यादि नहीं है तो भूमियादि पतन प्रतिबंधक अभाव स्थले भूमि भूमि अर्थात यहाँ छदि छात पतन प्रतिबंधक यहाँ पतन प्रतिबंधक अर्थात तो ऊर्धोगमन और प्रतिबंधक अगर वह नहीं रहेगा तो पतेत पतेत अर्थात तो उद्गछत ऊपर चला जाएगा इस प्रकार के अर्थ करने से ये पंक्ति समन्वय होगा नहीं तो शावका से भूमियादि प्रतिबंधक अभाव पतन प्रतिबंधक अभाव स्थले पतेत नीचे और कहाँ गिर जाएगा क्यों नीचे तो भूमि है अच्छा अथवा ऐसा कहेंगे कि ये जो भूमि है ये पूरा गोल है तो अगर ये खींच करके नहीं रखेगा तो वो गिर जाएगा सब महाकाश में गिर जाएंगे इस प्रकार की यह वाक्य का तात्पर्य ले सकते हैं जहाँ पतन प्रतिबंधक क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो ऐसा अगर होगा तो अभी जो अपर में जो पृथ्वी में है वो सब कैसा होगा सब शीर्षासन में रहेंगे ऐसा मानना पड़ेगा शीर्षासन अर्थात सर सब नीचे की तरफ होगा ये तो पाँव ऊपर की तरफ होगा तो ऐसा कहते हैं अगर वो पृथ्वी खींच करके नहीं रखेगी तो सब गिर जाएंगे अर्थात ये ले सकते हैं अर्थात तो पृथ्वी गोल मान करके ये भी घटाया जा सकता है अगर आक्षर का अर्थ लेना पड़ेगा भूमि आदि पतन और प्रतिबंधक अभाव स्थल पते अर्थात पृथ्वी गोल है इसलिए सब बाकी गिर जाएंगे अगर वो खींच करके नहीं रखेगा तो आगे मंत्र में ये अपान वायु का विचार होने के बाद अंतरा यदाश स अभी ये वाक्य का व्याख्यान आरम्भ करते हैं टीका में अंतरा यद इति वाक्य व्याच्षे मंत्र का ये अर्थात वाक्यम वाक्यम अर्थात तो मंत्र व्याचे इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में यदतदंतरा मध्ये दयावा पृथिव्यो यकाश आकाशस ततस्थो वायुर आकाश उचित यद एतद तद अंतरा नहीं इसको उठा करके रखें ताकि नहीं तो हम फिर जोर बोलने लग जाता है यद एतद तद अंतरा अंतरा अर्थात तो मध्य मध्य अर्थात तो दयावा पृथ्व्योर दयावा पृथिव्योर प्रतिपति को हो जाएगा द्यावा पृथ्वी इसमें क्या सूत्र लगेगा दिवो द्यावा दिव को द्यावा आदेश हो जाएगा जहाँ इतर इतर द्वंद्व समास करते हैं द्यावा पृथ्वी और ये दोनों का मध्य में य आकाश मंत्र में है यद आकाश त आकाश तत्स्थ वायु एव आकाश में होने वाला वायु अर्थात अंतरिक्ष में होने वाला वायु को यहाँ आकाश शब्द से कहा जाता है टीका में यदि क्लीबत्व छांदसम इति क्योंकि मंत्र में दिया गया अंतरा यद आकाशः आकाशः को पुंगलिंग कह दिया गया यद को नपुंस कलिंग कह दिया गया इसलिए भाष्यकार उसको चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में कहें यद ए अंतरा मध्ये द्यावा पृथ्वी और यह आकाश कर देते हैं क्योंकि आकाश शब्द यहाँ पुंगलिंग दिया गया आकाश उभयिंगी होता है आकाश अर्धर चादी गण में है तो होने से उभयिंग हो जाएगा अर्धर चादी गण में है अथवा उभय लिंगी तो है तो मंत्र में आकाश पुंगलिंग दिया गया था इसलिए भाष्यकार उसको यह आकाश इस प्रकार पुंग्लिंगत्व है ना विपरिणाम करके मंत्र में यद शब्द को कहते हैं आगे इसको कह दिया गया कि अंतरिक्ष में होने वाला वायु को यहाँ आकाश शब्द से कह दिया गया कैसे कहते हैं भाष्य में मंचस्थव मंचस्थ टीका में मंचस्थ बद इति मंचा क्रोशंती मंच शब्द न मंचस्था यथा लक्ष्य तथा आकाशशब्देन तत्स्थो वायुक्ष्यतर्थ शब्द व्यवहार होता है मंचा क्रोशंती मंचा क्रोशंती अर्थात मंच मंचा अर्थात मचान जो कहते हैं ये खेती में पशु आकर के जो शस्य नष्ट करते हैं उनको भगाने के लिए ये बनाते हैं मंचा उसमें ये व्यक्ति रहते हैं जब पशु आते हैं रात को तब तो कुछ ये पात्र लेकर के कंसा इत्यादि पात्र लेकर के आज तो आजकल टीना मिलता है तो वो सबको आवाज़ करते हैं तब तो वो पशु भाग जाते हैं उसको मचान कहते हैं हिंदी में मंचा क्रोशंती इतना जहाँ ये शब्द व्यवहार होता है मंच शब्देन मंचस्था पुरुषा लक्ष्यंत तो वहाँ मंच कहकर के मंच में होने वाले पुरुष को लक्षित किया जाता है तथा तो इसी प्रकार यहाँ भी आकाश शब्दे न तत्स्थो वायुर्लक्ष्यते यहाँ जो आकाश है यद आकाश अर्थात आकाश में होने वाला वायु स समान आगे मंत्र में कह दिया गया सामान भाष्य में उसको कहते हैं सामान स अर्थात अंतरिक्ष में होने वाला वायु बाह्यवायु सन समुगृानो वर्तत समन शब्द का अर्थ हो गया समान वायु जो आध्यात्मिक है उसको अनुग्रह करता हुआ रहता है अंतरिक्ष वायु ही शरीर में होने वाला समान वायु का अनुग्रह करता है टिका में समानाधिकरण्यम अनुग्राह्य अनुग्राहर अभेदोपचाराति आह कह दिया गया मंत्र में अंतरा यद आकाश स समान कह देने से जैसे कहा जाएगा कि यद नीलम तद उत्पलम समानाधिकरण कर देते हैं इसी प्रकार के अंतरा यद आकाश आकाश शब्द का अर्थ हो गया आकाशस्थ वायु स सममान समानाधिकरण समाना कर दिए तो कह देंगे कि जो आदित्य है वही चक्षु हैं तो अनुग्राह्य अनुग्राहक में ये आप समानाधिकरण कैसे कर दिए तो इसके लिए टीका में कहते हैं समान समानधिकरण्यम अनुग्राह्य अनुग्राहकोर कैसे कर दिए समान अनुग्राह्य वायु हो गया अंतरिक्ष में होने वाला वायु हो गया अनुग्राहक अभेद उपचाराथ दोनों को अभिन्न मान करके ये बात कह दिया गया समानम इति भाष्य में समानः अर्थात समानम तो अनुगृान वर्ततिका में एवं उतरत्र अनुग्रह हेतु आह आगे में भी इसी प्रकार के अनुग्रह में हेतु कहते हैं भाष्य में समानस्य अंतराकाशस्तत्वो अंतराकाशस्तत्व समान वायु जैसे प्राण अपान का अंतर मध्य में रहता है इसी प्रकार की जो अंतरिक्ष में होने वाला वायु वो भी मध्य में है समानस्य। अंतराकाशस्थत्व सामान्यात ये मध्य में रहना जैसे अंतरिक्ष वायु मध्यम है इसी प्रकार की समान वायु ये अंतराकाशस्थ में रहना ये दोनों में सामान्य है टीका में एवं उत्तरात्री अनुग्रह हेतुम आह अर्थात अनुग्रह में और भी ये हेतु कह दिए कि दोनों में ये अंतरस्थत्वम ये दोनों में सामान्य हो गया ठीक है मैं टीका में शरीरातराशस्थ सामन से दयावा इति बाह्यवायो अंतराकाशस्थ इत्यर्थः ये जो भाष्य वाक्य हो गया इसका अर्थ हो गया शरीरस्थव शरीर का अंतर अंतर अंतरार्थात तो ऊपर नीचे का मध्य भाग में उसमें होने वाला समानस्य इसी प्रकार की द्यावा पृथ्वी अंतराकाशस्थत्व द्यावा अर्थात द्यूलोक पृथ्वी ये बीच में होने वाला अंतरिक्ष आकाश में बाह्यवायु और इति होने से अंतराकाशस्थत्व तयो समान और बाह्यवायु में समान है दोनों ही मध्यम अंश में रहते हैं आगे टीका में अच्छा भाष्य में सामान्य यो नो बाह्योवायु स सा व्याप्ति सामान्यात साम अच्छा पहले टीका में वायुर्व्यान आगे मंत्र में अंतिम दो शब्द है वायुर्व्यान अभी कौन सा वायु को ब्यानो वायु कहेंगे उसके लिए कहते हैं वायुर्व्यान टीका में इत्यत्र अंतराकाशस्थत्व विशेष रहित जो अंतर आकाश में वायु रहा वो तो शरीर में समान हो गया और फिर और बाहर में कौन सा वायु कहते हैं अंतर आकाशस्थ विशेष रहता कोई परिचेदन नहीं हो वायु में वायु सामान्य न समुचित इति न पूर्व अभेद इतिहा अभी जो बयान वायु है वो बाहर वायु के साथ समान है किंतु वो परिच्छिन नहीं है जो समान वायु कहा गया वो बाहर में अंतरिक्ष में होने वाला वायु जो कि दीव और पृथ्वी के द्वारा परिचिन्न हुआ ये दोनों में अंतर हुआ इसलिए पूर्ण पूर्व अभेद ये दोनों बाह्यवायु होने पर भी दोनों बराबर नहीं है एक अनविन्न है एक अवच्छिन्न हो गया भाष्य में सामान्य न यो बाह्योवायु सव्याप्ति सा सामान्यात बयानो अर्थात ब्यानम अनुगृाणो वर्तत इति अभिप्राय मंत्र में है आगे ब्यान वायु हो गया जो आधिदैविक बाहर में होने वाला अपरिचिन्न वायु ब्या कहने से ये शरीर में होने वाला जो ब्यान वायु और ये दोनों को सामानाधिकरण्य दिखाया गया अर्थात यहाँ भी अनुग्राह्य अनुग्राहक अभेद कथन करके तो भाष्य में कहते हैं सामान्य न च यो वायु बाह्यो वायु को सामान्य न अर्थात ये अंतरावायु नहीं है परिचिन्न नहीं सा है व्याप्ति सामान्यात अर्थात व्यापक है दियावा पृथ्वी ऐसे परिचिन्न नहीं हो गया तो ये व्यापक सामान्यात बयान बयान अर्थात बयानम अनुगृाणु वर्तते अध्यात्म में ब्यानवायु को अनुग्रह करता हुआ रहता है तो यहाँ अनुग्राह्य अनुग्राहक ये दोनों में भी अभेद उपचार से कह दिया गया यहाँ तक हुआ अर्थात ये प्राण अपान समान बयान ये चारों का अनुग्राह अनुग्राह्य ये आधिदैविक अध्यात्म भेद में कह दिया गया अभी रह गया और उदान उसका भी अनुग्राह भेद भेदेन आगे मंत्र में कहा जाएगा आज यहाँ तक त्र वु शो भगवईद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम ब्रह्मणे नमस्ते वायो न प्रत्यक्ष ब्रह्माशी तातक्ष ब्रह्मावादिशतमिशं सत्यमिशं तेत मविद हावि आविदार ओ शांति शांति शांति